पुराण पठनम तत्स हरि त्र गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चर्वाणी तीर्था वसंति त्रो युतोदार कथास ये श्रुत भागवत पुराण नाराधि तो यहि पुषपुराण होतम् मुखे नेशा वृथा जन्म गतम बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय श्रा परम मंगल श्री राधा रस दो सौ सैतीस श्री श्याम सुंदर संपूर्ण शास्त्रों में परतत्व के रूप में निरूपित हैं पर तत्व का तात्पर्य है जो स्वजातीय विजातीय स्वगत तीनों प्रकार के भेद से शून्य हो आनंदमय हो और नित्य हो ये तीन गुण जिसमें विद्यमान है उसको तत्व कहा जाएगा वदंत तत्व विद तत्व यज्ञ अद्वैन ब्रह्मे की परमात्मे भगवान शब्द है जो तत्व जन है वो जो अद्वय ज्ञान तत्व है उसको ही तत्व कहते हैं अद्वय का तात्पर्य है कि भगवान में स्वजाति विजाति और स्वगत तीन भेद नहीं है स्वजाति का तात्पर्य है कि जहां एक से गुण कई व्यक्तियों में विद्यमान हो उसका नाम है जाति जैसे गले में झालर लटक रही है सासना झालर झाल कहें साहे संस्कृत में सासना कहेंगे, ऐसा लक्षण कई पशुओं में विद्यमान हो उन पशुओं को कह दिया जाएगा गो जाति तो भगवान की जाति नहीं है जाति होगी हमेशा जहां एक से अधिक हो ब्रम्ह एक है एक से अधिक हो नहीं सकता है क्या वो सीमित हो जाएगा वो व्यापक है इसलिए ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं है बोले तो भाई भगवान के अवतार उनके एक जाति मान लो जीव भी सच्चनानंद है उसकी एक जाति मान लो और भगवान में जाति बना ना वो अलग नहीं है अवतार कृष्ण के ही अवतार है और जीव भी कृष्ण की ही एक शक्ति है इसलिए कृष्ण से अभिन्न न होने के कारण उनका व्यक्तित्व अभिन्न न होने के एक वस्तु से ही अनेक वस्तु निकली है अभिन्न न होने के कारण भिन्न नहीं है अभिन्न है तो अभिन्न होने के कारण जीव में शिव बिन्न में सजातीय भेद नहीं होगा माना जीव सच्चिदानंद है पंथ जीव की सच्चनान रूपता एक भिन्न कोटि की है ईश्वर की सच्चनान रूपता टी है इसलिए दोनों सच्चरानंद एक नहीं है और अवतार अवतारी में कोई भेद नहीं है इसलिए ईश्वर में सजाती भेद नहीं हो सकता है जैसे एक व्यक्ति कभी एक कुर्ता पहन कभी दूसरे रंग का कुर्ता पहन ले तो कोई व्यक्ति अंतर थोड़ी हो जाए ऐसे केवल रूप का उन्होंने अंतर किया है स्वरूप में वे एक इसलिए ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं है ब्रह्म में विजाती भेद भी नहीं है विजातीय भेद का तात्पर्य है कि जैसे गाय का घोड़े से भेद दो अलग अलग जाति हैं, पंत सारी वस्तुएं ब्रह्म के भीतर ही हैं, ब्रह्म से भिन्न नहीं है इसलिए विजाति भेद भी नहीं होगा अरे एक मनुष्य के शरीर के भीतर नाक कान ओठ हाथ उंगलियां अलग अलग दिख रही हैं रूप अलग अलग दिख रहे हैं पंत व्यक्ति से भेद थोड़ी है है तो वो व्यक्ति कोई जाति थोड़ी हो जाएगी अलग से वे मनुष्य नहीं कहलाएंगे वे अंग ऐसे ही भगवान में स्वरूप शक्ति भगवान में कटस्था शक्ति और भगवान में बहिरंगा शक्ति ये शक्तियां हैं तो शक्तियां होने से वे शक्तियां स्वतंत्र नहीं है वे शक्तियां भगवान की ही अंग हैं और अंग होने के कारण उन शक्तियों को जाति नहीं कहा जाएगा जाति तब कहा जाएगा जबकि कोई समान अस्तित्व की कोई वस्तु दूसरी कोई वस्तु हो समान अस्तित्व की न होकर के कोई दूसरी वस्तु हो उसको हम जाति कहेंगे तो ब्रह्म के अलावा और कुछ है नहीं सब कुछ ब्रह्म के भीतर ही है ब्रह्म का अंग होकर के विराजमान है इसलिए ब्रह्म में विजाती तत्व तो भी नहीं हो सकता है शक्ति भी तत्वता तो शक्तिमान से पूरी तरह से भिन्न नहीं है सर्वथा स्वतंत्र नहीं है इसलिए शक्तियों में और शक्तिमान में विजातीयता नहीं आएगी जैसे अपने हाथ और अपने स्वरूप में विजातीयता नहीं मानी जाती है हाथ को भी अपना ही अंग माना जाएगा हाथ में कोई चोट कर मेरे शरीर को क्यों चोट कर रहा है शरीर भी ना और कोई पैर पे चोट करे तो उसको भी एक कहा मेरे शरीर को क्यों कष्ट दे रहा है तो उसमें विजाति भेद नहीं श्री रामानुज भगवान ये जरूर मानते हैं कि स्वगत भेद है भगवान स्वजाति विजाति भेद तो नहीं है परंतु रामानुज भगवान स्वगत भेद मानते हैं कि जैसे किसी वृक्ष की जड़ में वृक्ष के तने में वृक्ष की डाली में वृक्ष की पत्ता और फूलों में भेद है सब में भेद है है वृक्ष परंतु तो वृक्ष के अंगों में भेद है ऐसे भगवान में कहीं स्वगत भेद है परंतु तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी एकांश में कह दिया गया मुख्य वस्तु नहीं है क्यों भगवान के प्रत्येक अंग में विशेषता है कि वह प्रत्येक कार्य कर सकता है भगवान को किसी भी कोण से प्रणाम कर लो प्रणाम कर लो उनके सर्वपाद सभी और पान पाद हैं इसलिए भगवान में भी नहीं। तो प्रकार के तो की बात तो जान लो भगवान से संबंधित जो वस्तु हैं वे भी भगवान के समान ही है कई जगह भगवान के मयूर मुकुट की पूजा होती है कई जगह वैशी की पूजा होती है कई जगह उनके वस्त्र जो है उनकी पूजा होती है उनको भोग लगाया जाता है कई जगह उनके नाम जो लिखे हुए हैं महामंत्र उस महामंत्र की आरती की जाती है महामंत्र को भोग लगाया जाता है। तो भगवान में स्वागत भेद भी नहीं तो अंग का भेद होना तो एक अलग बात है शक्ति का भेद होना तो अलग बात है भगवत संबंधी वस्तु में भी भगवान से भेद नहीं तो त्रुधा भेद शून्य जो पदार्थ है उसको हम तत्व कहेंगे तक, यज्ञान अद्वय है अद्वय का मतलब है तीन मतलब आनंदात्मक है सबका आश्रय होकर के विराजमान जैसे कहने भाई अब इसमें तत्व नहीं रहा इसका मतलब आनंद नहीं आ रहा है इसका जो मूल जो भाव है वह तो मूल भाव समाप्त हो गया तो वो कह रहे हैं वो तो उसको तत्व कहते हैं तत्व का मतलब है, तो है प्रेरणा देने वाला तत्व पदार्थ और आनंदात्मक पदार्थ भगवान आनंदात्मक भी हैं सबको चेतना प्रदान करने वाले भी होकर के विराजमान इसलिए वे तत्व कहलाते हैं तो तत्व में तीन चीज होनी चाहिए नित्यता तत्व में दूसरी चीज है तीन प्रकार के भेद से शून्यता और तत्व की तीसरी वस्तु है वह आनंदात्मक होना चाहिए श्रीकृष्ण ही आनंद तत्व हैं ऐसे जो आनंद तत्व हैं, वे अपने प्रकट आनंद का अनुभव करने के लिए स्वरूप आनंद का नहीं प्रकट आनंद का अनुभव करने के लिए वे श्री श्यामचंदर चार रूपों में प्रिया लाल सहचरी वृंदारन श्री ध्रुवदास जी महाराज हरिवंश संप्रदाय के प्रमुख व्याख्याकार हुए उन्होंने तो हरेवंश में चारों चीज न... का दर्शन किया हरिवंश नाम ने हाने हरि री माने राधा बम माने वृंदावन और माने सखी हरि वंश प्रिय अल्लाह सहचरी वृंदावन इन चार तीस चीजों का दर्शन करते हरिवंश नाम में तो लीला में भी प्रिया शक्ति आल्लाद ने प्रिय आनंद स्वरूप जगमगे इच्छा तो वो जो है आनंद रूप सत्य और ऐसा जो परतत्व था वह अपने प्रकट आनंद का अनुभव करने के लिए प्रिया लाल सहचरी उन्नावन चार रूपों में स्वस्वरूप में पीड़ा कर रहा है और उनमें ये चारों स्वरूप जब प्रेम देवता के अधीन होकर के विराजमान हुए तो प्रेम देवता के अधीन होकर के विराजमान होने पर श्री श्याम सुंदर स्वयं तो बन जाते हैं उपासक और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी से राधिका बन जाती है स्वस्वरूप में उपास लीला में उपास राधिका स्वरूप की ही वंदना यहां कर रहे हैं कि कांतिक काज्वला भासनी नव रुचि चंद्रकोदभासनी राण का लज्जा लज्जान्र तनु स्म मधुरा केलि छटा प्रीणा केटा सन्मुक्ताफलचारहार सुचि स्वात्माच्युत मेरी श्री स्वामी जिनकी मैं दासी हूं ऐसी मेरी श्री स्वामी प्रीणाती स्वात्म अच्युतम वे श्री अच्युत श्याम सुंदर उनको अपने अपने आप का अर्पण करके भी प्रीणाती प्रसन्न करती हैं वे श्री राधायणी अपने आप का श्री अच्युत को समर्पण करके अचुत को प्रसन्न करना चाहती हैं। अच्छुत शब्द बड़ा भावपूर्ण गंभीर है अचुत का तात्पर्य है जो रूप गुण माधुर्य रस विद्वत्ता वीर पराक्रम किसी में भी तनिक भी कम न हो जिनमें कहीं न्यूनता नहीं हो उनका नाम है अचुत श्री रासपंचाध्यायी में जहां जहां भी अचुत शब्द आया वह अचुत शब्द शाम सुंदर के नजाने कितने सारे गुण हैं उतने सारे ढेर सारे जो गुण हैं उन गुणों गुणों की परिपूर्णता का वाचक होकर के अच्छुत शब्द का प्रयोग हुआ है कि जिन में सारे गुण विद्यमान हैं विशेष रूप से नायक के जितने भी गुण हैं वे सब जिनमें विद्यमान हैं किसी भी गुण से जरा भी च्युति च्युति माने कमी जिनमें कनिक भी कमी न हो ऐसा जो व्यक्तित्व है अपूर्व उसको अच्युत कहेंगे तो नायक शिरोमणि होकर के श्री वृंदावन के रसिक जनों के हृदय के नायक बनकर के जो विराजमान हैं वे श्री अच्छुत हैं तो स्वात्मार्थी वे श्री राधिका अपने आप का श्री श्यामचंदर को समर्पण करके श्यामचंदर को प्रेरणार्थी माने आनंदित करती हैं सर्व समर्पण की स्वरूप होकर के कोई विराजमान है तो वो श्री शुहानंद है बोलो राधा रानी की जय संपूर्ण भारतीय संस्कृति के आनंद तत्व को और संपूर्ण भारतीय संस्कृति के समर्पण तत्व को यदि निष्कारता मैंने शुद्ध प्रेम शुद्ध समर्पण और शुद्ध आनंद इन तीनों को किसी को एक शब्द में कहना हो तो वो शब्द होगा श्री राधा आनंद की ऐसी पराकाष्ठा कहीं दूसरे नहीं मिलेगी समर्पण की ऐसी पराकाष्ठा कहीं दूसरे नहीं मिलेगी ऐसा समर्पण कहीं दूसरे नहीं मिलेगा और प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा कहीं दूसरी में नहीं मिलेगी परम आनंद परम समर्पण और परम प्रेम का आस्वाद जिसमें स्वार्थ का कहीं अंश मात्र भी नहीं है तो आनंद प्रेम और समर्पण इन तीनों की संपूर्णता जन कहीं है तो वो श्री राधा नाम में है ऐसी जो राधिका हैं वे अच्छ को जिनमें सारे गुण विद्यमान हैं उन अच्युत को स्वात्मार्पण अपने आप का समर्पण करके प्रणा आनंदित करती हैं। दो तत्व तो अलग नहीं है श्री प्रियालाल दोनों एक तत्व तो होकर के विराजमान हैं। परंतु प्रकट आनंद का आस्वादन लेने के लिए श्याम सुंदर विषय रूप बनकर के प्रकट होते हैं श्री राधारणी आश्रय रूप होकर के प्रकट होती हैं। परंतु प्रेम देवता की महिमा ऐसी है कि जो विषय है वह स्वयं श्री का आश्रय बन करके यहां विराजमान हो जाता है और उनसे उस प्रेम का आस्वादन प्राप्त करना भाव कांति की अभिलाषा करता है और महास्वर महाभाव स्वरूप को धारण करके उस परम आनंद का आस्वादन प्राप्त करना चाहता है श्री राधिका कैसी है <laughs> कि कांतिक काोज्वला परम उज्ज्वल कोई कांति विराजमान है कांति का तात्पर्य है जहां हृदय का प्रेम सदा सदा क्रीड़ा के रूप में प्रकट हो चेष्टा के माध्यम से भी जहां प्रकट हो रहा है उसका नाम है कांति तो रूप शोभा कांति दीप्ति ये चार चीज थी जहां शरीर का संगठन है वो संगठन हो गया रूप वस्त्र श्रृंगार के द्वारा उसमें अधिक शोभा का विन्यास हुआ वो हो गई शोभा जब भाव अधिक प्रकट होकर के आया तो वो हो गई कांति और भाव चेष्टा के रूप में जब सामने आए लीला के रूप में तो वही हो गई दीप्ति तो जहां भाव युक्त परम शोभा और स्वरूप विराजमान है रूप विराजमान है ऐसी वे श्री राधिका कांति की स्वरूप होकर के विराजमान परोज्वला परम उज्ज्वल है श्रृंगार रस को उज्ज्वल रस कहा गया परंतु सामान्य जगत के श्रृंगार के साथ में जगत के श्रृंगार रस के साथ में नल दमयंती श्री फरियाद सीजर, जो जगत के प्राणी हैं उनके प्रेम की अपेक्षा श्री राधिका के प्रेम को कहीं पृथक करने के लिए एक अलग से शब्द कहा गया अलग से शब्द का प्रयोग किया गया वह है उज्ज्वल रस शंगार से काम नहीं चला शस से कहीं गड़बड़ भी हो सकती है कहीं मिसलीड भी किया जा सकता है कि जैसे अन्य सारी नायिकाएं हैं अन्य सारे प्रेमियों के जोड़े विश्वभर में प्रसिद्ध हैं ऐसे ये भी कोई प्रेमी जोड़ा होगा उससे भिन्न करने के लिए गोपी प्रेम को यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया वह है उज्जवल रस के दिव्य व पदार्थ है दिव्य स्वरूप धारण करके उस दिव्य पदार्थ के साथ में दिव्य सेवा की भावना को रखा जाए उसका नाम है उज्ज्वल श्रृंगार रस में कहीं ना कहीं स्वार्थ का चोर रास्ते से प्रवेश है परंतु उज्ज्वल रस में चोर रास्ते से भी कहीं श्रृंगार स्वार्थ का प्रवेश नहीं है इसलिए उसको उज्ज्वल कहा गया उसमें कहीं पॉल्यूशन है ही नहीं किसी तरह का मिश्रण किसी तरह की मिलोनी है ही नहीं वह शुद्ध होकर के विराजमान तो का परा उज्ज्वला श्री राधिका के श्रीअंग में अद्भुत कांति है ऐसी कांति ही मूर्तिमान होकर के विराजमान कांति का तात्पर्य है रूप रूप के साथ में श्रृंगार श्रृंगार के साथ में भाव इन तीनों का एक समेकित जो स्वरूप है ग्रॉस जो स्वरूप है वो ग्रॉस कंसोलिडेटेड स्वरूप वह कहीं प्राप्त हो रहा है श्री में। तो आनंद की कहीं घनीभूत जो स्वरूप है वो घनीभूत स्वरूप श्री प्रिया में विराजमान है अतः वे परा हैं और परा होने के साथ साथ भी वे उज्ज्वला है उज्ज्वला का मतलब है कि चिन्मय उनमें विराजमान है उनका जो प्रेम है वह कहीं मन की एक वृत्ति नहीं है इंस्टिंक्ट नहीं है वह ट्रांसडेंटल है संसार का जो प्रेम है दंपतियों का प्रेम वो दंपति का प्रेम कहीं मन की एक जो इंस्टिंक्ट है मूल प्रवृत्ति है तेरे मूल प्रवृत्ति मानी गई मनोविज्ञान में जैसे भाई की प्रवृत्ति मुस्कुराने की प्रवृत्ति बात्सल्य की प्रवृत्ति पलायन की प्रवृत्ति क्रोध की प्रवृत्ति विस्मय की प्रवृत्ति ये पशु पक्षी सब में व्याप्त है ये प्रवृत्तियां उनको कहते हैं मूल प्रवृत्ति ये मन की या बुद्धि की एक वृत्ति है परंतु प्रेम जिस भक्ति का वर्णन कर रहे हैं वो मन की वृत्ति नहीं है वृत्ति जैसी दिखती है तत्व तधारानी के प्रेम का एक अंश है जो श्री गुरुदेव के माध्यम से हमारे हृदय में अवतरित हुआ है वह हमारे हृदय में विराजमान है जो इंस्टिंक्ट है मूल मूलपूर्तियां हैं उनका सब्लिमेशन भी नहीं है उदात्तीकरण भी नहीं है वो ट्रांसीडेंटल है तो सबलिमेट होना एक अलग चीज है और ट्रांसीडेंट होना एक अलग चीज है तो जो भक्ति है वह विशुद्ध सत्व की एक वस्तु है वह मन की वृत्तियों की साइकोलॉजी की एक प्रवृत्ति नहीं है साइकोलॉजी की जो प्रवृत्ति है वह मन की प्रवृत्ति है जबकि भक्ति मन की एक प्रवृत्ति, मनोवृत्ति नहीं है मनोवृत्ति के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है वह चिन्ह में होकर के आई है परंतु तो, क्योंकि मन में आई है इसलिए लगता ऐसा है जैसे वो मन की एक वृत्ति बन गई है मन की वृत्ति है परंतु वह मन की वृत्ति नहीं है वो ट्रांसीडेंटल है इसीलिए भक्त साहब ने में ये बात कही गई कि आविर्भूई मनोवृत्त भक्ति मन में जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों के बीच में भूत होती है वो मन की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है वो महत्व का एक अंश नहीं है बुद्धि का एक अंश नहीं है उसका गोलोक से भाव हुआ है श्री गुरुदेव ने काम में सिर के ऊपर हाथ रख करके जहां काम ने मंत्र फूंका है फूंक मारी है उसके साथ आविर्भु हृदय मनोवृत्त मन रूपी जो क्यारी है शीट फील्ड उस शीट फील्ड में उस क्यारी में उस गमले में वह बोई गई है और उसका आविर्भाव हुआ तो वो मन की वृत्ति नहीं है मन की वृत्ति थी वो दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं थी चिन्मय वस्तु थी इसलिए वह आवर मन हुई मनोवृत्तों मन में प्रकट हुई है भक्ति क्या है भक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मन में जब आई तो लगता ऐसा है कि जैसे अन्य क्रोध भय बात्सल्य प्रसन्नता इसमें घना इनकी वृत्ति है ऐसे भक्ति भी एक वृत्ति है भक्ति में एक श्रद्धा नामक एक वृत्ति है किसी के प्रति आदर की जो वृत्ति है वो एक वृत्ति है परंतु वो वृत्ति नहीं है वह चिन्मय वृत्ति जैसी बन गई है मनोवृत्ति जैसी वह दिख रही है स्वयं प्रकाश रूपापी वो भक्ति स्वयं प्रकाश है पंत भाष्य माना प्रकाश वक्त ऐसा लगता है कि जैसे अन्य वृत्तियां प्रकाशित हो रही है ऐसे आत्मा के प्रकाश से शुद्धा नामक कृष्ण चरणारूण की शुद्धा नामक भक्ति नामक की वृत्ति भी कहीं आत्मा से प्रकाशित हो रही है भाष्यमाना प्रकाश प्रकाश माने ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म तत्व तो ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा है आपको यह कहे कि ब्रह्म का मन में ध्यान करो कैसे ध्यान करोगे मंत्र तो बहुत छोटी चीज है तो भाष्यमाना प्रकाश्यमत पंथ फिर भी कहा यही आता है कि ब्रह्म का हृदय में चिंतन करो तत्वतः हृदय में चिंतन करने का तात्पर्य है कि अपने हृदय को ब्रह्ममय बना दो ब्रह्म को चिंतन नहीं किया जाएगा छोटी वस्तु में बड़ी वस्तु का चिंतन नहीं किया जा सकता है पंथ छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु में मिलाया जा सकता है तो भाष्य माना जैसे ब्रह्म को हृदय में ध्यान करना किया जाता है ऐसा कहा तो जाता है पर तो ऐसा होता नहीं है तत्वता तो अपने मन को ब्रह्म में मिलाया जाता है इसी प्रकार भक्ति में जो है उसमें अपने मन को कहीं मिलाना है अपनी सारी चेष्टाओं को भक्ति का एक अंग बनाना है तो श्री परमोज्वला उज्ज्वला शब्द में अटक गए और उज्ज्वला शब्द का तात्पर्य है कि वह मन की एक काम की प्रवृत्ति नहीं है वह उज्ज्वला होकर के एक चिन्मय वृत्ति है जो कृष्ण कृपा से किसी भाग्यशाली के हृदय में जिसको बोया जाता है इसलिए उसको उज्ज्वला कहा उसकी ट्रांसलेंटलिटी को दिखाने के लिए उसकी चिन्मयता को दिखाने के लिए उसे उज्ज्वला शब्द को प्रयोग किया गया उज्ज्वल भक्ति का उसका उसको प्रयोग किया गया उसको श्रृंगार रस नहीं कहा गया उसको उज्ज्वल रस कहा गया तो उज्जवल रस रस से काम चल सकता था पर रस से कहीं भ्रम हो सकता था कंफ्यूजन हो सकता था उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उज्जवल शब्द का अलग से प्रयोग किया गया जिससे सदा ध्यान रहे कि ये जो भक्ति है ये श्री राधा रानी के प्रेम का एक छीटा है जो कृपा के द्वारा हमको तो आया है और वह जगत की रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति नहीं है रजोगुण की प्रवृत्ति का एक अंश नहीं है यह उज्जला की बात हुई और एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट हो गया एक अवधारणा स्पष्ट हो गई कि भक्ति मन के किसी वृत्ति का उदात्तीकरण नहीं है बल्कि भक्ति एक चिन्मय वस्तु है जो कृपा के द्वारा किसी भाग्यशाली जीव में राधाणी प्रकट करती है गुरुदेव के माध्यम से संतों की कृपा के माध्यम से वह भक्ति हृदय में उदित होती है जिनके हृदय में उदित है वे परम परम बंदनीय होकर वैष्णवगण विराजमान है तो कांतिकतापरोज्वला श्रीराधिका अपूर्व कांतिमय हैं, अर्थात रूप शोभा और भाव इनके प्रकट रूप को धारण करके वे विराजमान हैं। पी माने उनका वर्णन कर सकने में मेरी सामर्थ्य नहीं है इसलिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कोई अद्भुत ये सर्वनाम ये को उनकी असीमता को दिखाने के लिए कापी शब्द का प्रयोग है सर्वनाम शब्द सर्वदा असीमता का वाचक होता है ऐसी वे परा है सर्वोत्तम हैं माने रजो उनकी वृत्ति के रूप में वे नहीं है बल्कि वे विशुद्ध सत्व की वृत्ति के रूप में विराजमान है और उज्ज्वला का तात्पर्य है यद्यपि काम की चेष्टाएं और प्रेम की चेष्टाएं बराबर हैं एक सी दिखती हैं परंतु श्री राधिका उज्ज्वल रस से युक्त होकर के विराजमान है और वो जो उज्जवल रस है वो उज्जवल रस कहीं रजोगुण की वृत्ति नहीं है इसलिए प्राकृत काम से उसको अलग करने के लिए दुष्यंत शकुंतला नल दमयंती श्री फरियाद सोहनी महिवाल आज जितने भी प्रकट के जो प्रेमी जन है उनसे सार्वथा ये कहाँ कहीं तुलना में तो है ही नहीं इन सबों का निराश करके फिर जो दिव्य प्रेम है उस दिव्य प्रेम को कहीं प्रकट करने के लिए के एक स्वरूप ही प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए चार रूपों में प्रकट हुआ है प्रियालाल सहजरी वृंदावन और वह कहीं लीला करते हुए विराजमान है यह उज्ज्वला ऐसी ही वे राधिका उज्ज्वला होकर के विराजमान है चिन्मय जो आनंद जिसमें समृद्ध शक्ति भी मिली हुई है ज्ञान शक्ति भी मिली हुई है उसकी वे समुद्र होकर के विराजमान है नव मिलत श्री चंद्र को भाषणी वे राधिका नव मिलत श्री चंद्र का परम शोभा युक्त। जो चंद्र का है जो नया नया उदय हुआ है चंद्रमा ऐसे नए चंद्रमा की उद्भासनी कांति को प्रकट करने वाली होकर के वे राधिका विराजमान है रामाद्याद्भुत वर्ण कांचित रुचि ही रामादि रामा माने श्री लक्ष्मी आदि जितनी भी सुंदरी गण है उनमें जो अद्भुत वर्ण विराजमान है तो रामाद्य अद्भुत वर्ण कांचित रुचि उनसे भी अद्भुत कोई रुचि श्री किशोरी जी में विद्यमान श्री लक्ष्मी आदि से भी बढ़कर के कोई दूसरी रुचि अद्भुत रुचि जिन श्री राधिका में विराजमान है अब तुलना किसे करें जो सामने वस्तु है उससे तुलना की जाएगी और किसी वस्तु से तुलना असंभव वस्तु से तुलना की नहीं जाएगी तो ऐसी स्थिति में फिर सबसे ज्यादा सुंदर कौन है यह ढूंढने के लिए चले तो लक्ष्मी जी सामने आएंगे उनसे भरकर भी सुंदर कौन होगा परंतु यहां राम आदि कहकर के कांचित तो रुचि कोई अद्भुत रुचि श्री राधिका में विराजमान है नित्यांग छवि जिनके अंग की छवि नित्य है नित्य और अधिकांगा छवि जिनके अंग की छवि नित्य है और सबसे अधिक होकर के विराजमान जगत के जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अंत में विकार को प्राप्त करने वाली हैं सर्वे क्षयांता निचया पत्नाता समुच्छया संयोग विप्रयोगांत ये जगत की रीति है और जीवनम मरणावधि जितना भी संयोग है एक दिन वियोग में परिणत होने वाला है जितनी भी ऊंचाइयां हैं हाँ है, वो एक दिन नीचे गिरने वाली हैं। तो ये जो जीवन है वो एक दिन, दिन समाप्त होने वाला है ये जगत की सहज रीति है पर शिवराधिका इनका प्रेम इनकी शोभा मृत्यु होकर के विराजमान है जगत की किसी भी सुंदर सुंदरी की शोभा अनंत होकर के विराजमान नहीं है तो नित्या नित्य अधिक अंग छवि जिनके अंग प्रत्यन की छवि भी नित्य अधिक होकर के विराजमान है और लज्जान लज्जा शीला होकर के विराजमान है लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण सबसे बड़ा श्रृंगार लज्जा नारी का तो लज्जानम्रतन हु लज्जा से जिनका श्रियंग झुका हुआ मधुरा जो स्वाभाविक रूप में ही मुस्कुराएंगे माने दुख से दुख की स्थिति में भी प्रिया जी के आधार पर मुस्कान रहेगी ये विशेषता है ये इनका स्वरूप है ये मुस्कान किसी भाव के कारण नहीं है ये इनका स्वभाव है मुस्कुराते हुए हंसता हुआ चेहरा इनका स्वभाव ही है तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सदा प्रसन्न चित्त मुस्कान युक्त चित्त ही ये विराजमान है ऐसी केनी छटा सन मुक्ताफल चारोहार सुरुचि ही जो अद्भुत केनी की छटा से युक्त होकर के का विराजमान है और सनमुक्ताफल चारोहार सुरुचि श्रेष्ठ सुंदर एक से जो मुक्ताफल माने मोतियों की लड़ी मोतियों की लड़ी में भी ऐसा नहीं कोई लड़ी पुग सो मोती ऐसी बात, बात बात नहीं है यहाँ पर एक से चुने हुए मोती जो हैं उनकी जैसे कोई लड़ी बनाई हो ऐसी जिनकी दंतावली शोभा को प्राप्त हो रही है श्रेष्ठ मोती उनके समान चार हार सुरुचि ही मोती की दंत कांति के समान जिनके दांतों की सुरुचि है ऐसी वैश्विका स्वात्मारण अपना भी अपने आप को अर्पण करती हुई उन अच्युत को प्रसन्न करती हैं जो अच्युत रूप गुण माधुर्य भी कम नहीं हैं और सब को एक काल में सब की इच्छाओं को सबके प्रेम को स्वीकार करने की सामर्थ्य रखते हैं महाराज के समय विरोध भाव रखने वाली अनंत गोपियों को एक सूत्र में बांध करके एक साथ नचा लेना और उनके साथ में नाच लेना है किसी की सामर्थ्य नहीं तो एक को मनाएंगे दूसरी रूटेगी दूसरे को मनाएंगे पहली रूटेगी परंतु यहां पर सबको एक सूत्र में बांध करके वृद्ध धर्माश्रय वाली और वृद्ध भाव वाली उनको भी एक सूत्र में बांध करके सबके साथ में श्री प्रिया जी का अनुगत्य सबको ग्रहण करा करके सबको एक साथ में अपनी लीला शक्ति के द्वारा योग माया उपाश्रित होकर के सबको एक सूत्र में बांध करके सबकी प्रेम सेवा ग्रहण करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान है इसलिए वे अच्युतम रास में सारी गोपी यही देख रही हैं कि आह श्याम सुंदर मेरे साथ में ही नृत्य कर रहे हैं या जिनकी कृपा से मुझे श्री श्याम सुंदर की प्राप्ति हुई या तो राधिका के साथ में नृत्य कर रहे हैं और या मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं मुझे मंडल में जो श्याम सुंदर दिख रहे हैं ये तो इनका नृत्य कौशल है नृत्य का लागड़ है जैसे कोई रस्सी में आग को बांध करके अग्नि को बांध के घुमाए तो अग्नि का पूरा गोला दिखेगा इसी प्रकार श्याम सुंदर का नृत्य इतना तीव्र है कि मुझे लग रहा है कि पूरे मंडल में हर एक गोपी के साथ में ये नृत्य करते हुए विराजमान हैं तत्वता ऐसा है नहीं ये तो इनकी नृत्य की कुशलता है है ये नृत्य की तीव्रता के कारण मुझे सर्वत्र व्याप्त दिख रहे हैं ये मेरे साथ में ही नृत्य कर रहे हैं इसलिए किसी दूसरे के पास में श्यामचंदर को देख करके ईर्षा होती नहीं है और श्री प्रिया की कृपा के द्वारा मुझे ये प्राप्त हुए हैं इसलिए मुख्य रूप में श्री स्वामी के साथ में नृत्य हैं और स्वामी की कृपा के द्वारा मेरे साथ में नृत्य हैं और जगत ये जो मंडल में जो दिख रहे हैं अच्छुत होकर के जो दिख रहे हैं पूरे मंडल में सब गोपियों के सामने ये तो इनका नृत्य की कुशलता मात्र है एक इनका नृत्य का वैभव मात्र है कि मुझे सर्वत्र ये व्याप्त से दिख रहे हैं ऐसे प्रीणाती स्वात्मारणे तो ये अच्छुत शब्द बड़ा मार्मिक अच्छुत का मतलब है कि जहां प्रीति कभी घृणा या पश्चाताप को उत्पन्न न करके नित्य नूतनता को उत्पन्न कर ऐसा प्रीति में जहां पराकाष्ठा को प्राप्त होकर के च्युति नहीं आए कहीं आनंद की न्यूनता नहीं आए आनंद की समाप्ति नहीं आए बल्कि प्रत्येक क्षण आनंद प्राप्त हो अच्युत का एक अर्थ फिर तो दूसरे का तात्पर्य है कि जो सर्वत्र व्याप्त होकर के रास में नृत्य करते हुए विराजमान इसलिए वे अच्छुत है अच्छुत का तीसरा अर्थ है कि जो रूप गुण माधुर्य कला संगीत किसी में भी तनिक भी तम नहीं है ऐसे यह अच्छुत विराजमान है और उन श्री प्रिया को श्री किशोरी जी आप प्रणा अपूर्व रूप से आनंदित करती हुई विराजमान हो रही है लाल की आगे कह रहे हैं अर्थ तो हो गया एक बार जल्दी से कांति काफी कोई अपूर्व जिसका वर्णन नहीं किया जा सकते ऐसी कांति है श्री प्रिया जी में परा मन सर्वोच्च प्रीति है समुद्र होकर के विराजमान है उज्ज्वला माने लोक के काम में कहीं स्वार्थ है परंतु उज्जवला कहने का तात्पर्य है ये प्रीति चिन्मय है ये कहीं भी महतत्व का या बुद्धि का एक अंग नहीं है बल्कि यह ट्रांसीडेंटल है यह चिन्मयी होकर के विराजमान है इसलिए प्राकृत प्रेम से उसको अलग करने के लिए उसको एक अलग संज्ञा दी गई और वो है उज्ज्वल रस ऐसी उज्ज्वल रस वाली शिव आधिकारी नवनिलक मान नए उदित हुए नव युवक जो चंद्रमा है उसकी चंद्रमा चंद्रमा की कांति को ये उद्भाषित करने वाली हैं। नव नव जो आकाश में चंद्रमा उदय हुआ है उस चंद्रमा की कांति को प्रकट करने वाली हैं। ऐसा जिनकी कांति नित्य नित्य बढ़ रही है उदय चंद्रमा की क्रांति जैसे एक साथ बढ़ती हुई दिखती है देखते देखते एकदम चमकीला दिख जाता है ऐसे जो नव यौवन को प्राप्त करके विराजमान और रामा आदि माने श्री महालक्ष्मी आदि उनके से भी बढ़कर के अद्भुत वर्ण और कांचित रुचि कोई अद्भुत रुचि को धारण करके वे विराजमान है नित्याधिकांग छवि जिनके प्रत्येक अंग की छवि नित्य अधिक से अधिक प्रकट हो रही है छवि का तात्पर्य है कोई एक भंगिमा जो हृदय में स्थिर होकर के बस जाए और वहां से चित्र हटे नहीं उसका नाम है छवि एक तरह से यह समझ लीजिए कि जैसे कोई स्टिल फोटोग्राफी हो उसका नाम है छवि और मूवी हो उसका नाम है भंगिमा तो ये छवि में और भंगिमा में यही अंतर है छवि माने कोई एक भंगिमा आंखों के आगे बस, बस जाए और वो भंगिमा योग्य तो ही बनी रहे शाम सुंदर बंशी बजा रहे हैं तो बंशी बजाते ही स, सदा आंखों के सामने बसे तो कहेंगे क्या छवि है इसको छवि कहेंगे कि एक ही भंगिमा एक ही चेष्टा एक ही भाव जहां सदा विराजमान हो उसका नाम है छवि तो वो छवि प्रत्येक अंग की छवि ऐसी है कि वो सना बसी रहती है और लज्जा न मृत मानुनी होते हुए भी सना लज्जा से युक्त होकर विराजमान है लज्जा ही मुख्य आभूषण हो करके विराजमान और स्मय मधुरा प्रत्येक अवस्था में मुस्कुराती हुई इसमें माने मुस्कान इसमें माने मुस्कान मुस्कान से मधुर है और केले विभिन्न प्रकार की जो केली है उनकेनी की शोभा से युक्त हैं और सन माने चुने हुए जो मोती मुक्ताफल मोती उनकी चार हार सुंदर माला के समान जिनकी दंतावली के कांति सामने प्रकट हो रही है सुरुचि सुंदर रुचि से युक्त रुचि माने कांति प्रकाश किरणें जिनकी निकल रही हैं ऐसी राधे का जो परम परम मधुर है श्री अच्युत को अर्थात जो संपूर्ण रास मंडल में व्याप्त हैं, इसलिए वे अच्युत हैं अथवा श्री प्रीति में गुणों में जो तनिक भी कम नहीं है इसलिए वे अच्युत हैं, अथवा जिनका प्रेम कहीं भी समाप्त नहीं होने वाला है न्यूनता को प्राप्त करने वाला नहीं है सदा सदा नित्य नूतन होकर के बढ़ने वाला इसलिए वे अच्छुत तो अ्युत माने नित्य बढ़ने वाला प्रेम अच्छा माने सारे गुणों से युक्त जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो चुटी नहीं हो ऐसा प्रेम और अच्छुत का तात्पर्य है सर्व व्यापक होकर के जो विराजमान है ये तीन विशेष रूप से गुण जिनमें विराजमान है ऐसे अच्छुत को वे शिराधिका आनंदित करती हैं प्रीणाती और श्याम सुंदर को प्रिया को प्राप्त करके जैसा आनंद प्राप्त है वैसी कोई दूसरी वस्तु प्रिय नहीं है इसलिए सर्वोत्तम सेवा है श्री मध्यान्हीला में श्री प्रिया जी को सूर्य पूजन के बहाने सूरज कुंड पर बड़े भरना में ले जाने के बहाने श्री राधा कुंड में अवसर कराना अथवा पुर्दोष काल में जब श्यामचंद्र ने बंशी बजाई उस समय शुक्लाभिसार का कृष्ण कृष्णाभिसार का स्वरूप धारण करके श्री प्रिया को रासमंडल में प्रवेश कराना अथवा श्री प्रिया को अपने हाथ से श्री श्याम सुंदर के श्रीअस्त में समर्पित करना अभिसार कराना यह सर्वोत्तम सेवा होकर के विराजमान नारदे नारद अजी ईश शुक अगम्य श्री राधिका का ये जो प्रेम वो नारद आदि के द्वारा अगम्य है नारद जे पांच रात्र दर्शन के आदि देवता रहे आदि स्थापक रहे मानी वैधी मार्ग के आदि स्थापक वे रहे परंतु उनको वैधी मार्ग के द्वारा इस मधुर रस की प्राप्ति नहीं होगी इस मधुर रस की प्राप्ति होगी रागनरा मार्ग के द्वारा जब नारद ने रागनरा मार्ग अपनाया तो नारनी गोपी बनकर के रास में उनको प्रवेश की प्राप्ति हुई जब तक श्री राधिका का ग्रहण नहीं किया तब तक श्री नारद को उस रस की प्राप्ति नहीं हुई नारद आज आज माने ब्रह्मा ब्रह्मा ने ब्रजवासियों के जब अपूर्व प्रेम को देखा और ब्रह्मा की ये दो इच्छाएं दो जो शंकाएं हैं वो शंकाओं का निराश हो गया शंकाएं निर्मूल हो गईं, शंकाओं का समाधान हो गया दो शंकाएं थी श्री ब्रह्मा के हृदय में कृष्ण की ईश्वर का नित्य है कि आगंतुक है ये सदा ईश्वर हैं कि कुछ क्षण के लिए ईश्वर बन जाते हैं कुछ क्षण के बाद में ईश्वर नहीं रहते हैं मैंने देखा कि ब्रह्म होकर के विद्यमान है और अघासुर की ज्योति कृष्ण के चरणों में लीन हुई मनुष्य मदन मोहन लाल की जय तो पहली शंका ये कि इनकी ईश्वरता ब्रह्म रूपता नित्य है या तात्कालिक है कुछ समय के लिए है और ब्रह्मा ने देखा ना ये इनकी ईश्वरता सार्वकालिक है कुछ समय के लिए नहीं है कि अगस्त को मारा उस समय तो ये ईश्वर थे परंतु तो सखाओं के हाथ से छीन छीन करके स्वाद में लोह में कि तेरे लड्डू ज्यादा मीठा मेरे लड्डू मीठा नहीं है तेरह चाक के देखो और चुरा के लड्डू खा रहे हैं जूठन खा रहे हैं जूठन खिला रहे हैं ये तो बिल्कुल जिवा का लोग हो गया तो इनमें ईश्वरता नहीं है जिनको जूठन पुठन का भी विचार नहीं किसी की जूठन खाने के लिए भी जीव के लोगों में ये तैयार है जरा भी मर्यादा है ही नहीं कोई जरा सा आचार विचार कुछ तो होना चाहिए कि बिल्कुल सबको धोके रख दिया सखाओं के हाथ से छना छना करके लड्डू खा रहे हैं जूठन खा रहे हैं जूठन खिला रहे हैं ये कैसे ईश्वर है तो इनमें ईश्वरता ताकालिक है सार्वकालिक नहीं है पर देख करके संतुष्ट हो गए कि एक वर्ष तक श्री कृष्ण उसी भाव में मांग रहे और अपने को प्रकट करते हुए एक वर्ष तक बराबर रहे इसका मतलब है कि इनकी ईश्वरता कहीं से आगंतों को आरोपित नहीं है कि कोई भूत प्रेत आ गया उतनी देर तक तो वो छोटी सी बालिका वह सर्वज्ञ होकर के तीन जन्म की बात पिछले जन्म की सारी घटनाओं को बोले और जब वो भूतनी उतर गई तो वो दुग्ध का बन जाए तो ऐसा आगंतुक इनमें ऐश्वर्य नहीं है इनका ऐश्वर्य नृत्य है ये ब्रह्मा को बोध हो गया ब्रह्मा को दूसरा एक संदेश और संदेह और था वो संदेह क्या था कि मैंने ये देखा कि जब जब भी इनमें कभी ऐश्वर्य का प्रकट प्राकट्य होता है तो ब्रिजवासियों में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है हा कोई अलाहे बलाय तो नहीं आ गई बालक में तो इतनी दम थी नहीं पूना को कैसे मार दिया इसने इतने बड़े गाड़ा को शकट को कैसे इसने पलट दिया अरे जड़ से जमा हुआ जो वृक्ष जिन वो कैसे बच्चे के धक्का देने से उखड़ जाए जड़ से हा जब कोई न कोई अलाय भलाय होगी भूत प्रेत कोई आ गया होगा कोई देवता का आवेश हो गया होगा कोई असुर ने कोई खेल खेला होगा इस बालक को समाप्त करने के लिए परंतु ब्रिजवासी के मन में जब भी ये भाई की इच्छा आती है वो कोई न कोई कारण जोड़ लेते हैं कारणांतर जोड़ करके विचार करते हैं बोले अरे गर्गाचार्य गए नंदात्म जो नारायण समूह कि तुम्हारा बेटा नारायण जैसे अद्भुत कार्य करेगा इसलिए इसने पूछना कुमार दिया कौन सी बड़ी बात गिर को उठा लिया कौन सी बड़ी बात है श्री नारायण तो त्रृमोखी को धारण किए हुए हैं हमारे बेटा ने एक पर्वत उठा लिया कौन सी बड़ी बात हो गई ये नारायण की कृपा है बेटा की कृपा नहीं बेटा में तो कोई दम है ही नहीं जो कुछ भी दम है वो नारायण मेरे बेटा के माध्यम से अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं तो कारणांतर की योजना करके ब्रजवासी अपने मन को संतोष देते हैं परंतु तो यदि कारणांतर नहीं आए कोई कारण नहीं मिले और नारायण की भावना को बीच में नहीं लाए तो ब्रिजवासी चिंता में पड़े डूबे रहेंगे चिंता में घुटते रहेंगे हा ऐसा कैसे हुआ कोई भूत प्रे तो नहीं आ गया कोई झाड़ फूंक करवा दे कन्हैया की और स्वयं झाड़ फूक करने लगती है आप भी आदर होंगे मनमांस तब जान थोड़ू श्री यशोधा जी तनिया की नजर उतारने लगती है झाड़ फूक करने लगती है परंतु ब्रह्मा के इन दोनों संदेहों को के ब्रजवास ऐश्वर्य के प्रकट होने पर ब्रिजवासियों को भय नहीं आए बल्कि ऐश्वर्य के प्रकट होने पर ब्रिजवासी ऐश्वर्य के प्रकट होने की स्थिति में भी अधिक आनंद का अनुभव करें। यह ब्रह्मा को अनुभव कराया तो कृष्ण में ऐश्वर्य सार्वकालिक है और कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रकाशन होने पर ब्रिजवासियों में भय ही उत्पन्न हो ये भी अनिवार्य नहीं है बल्कि प्रवासियों का प्रेम और अधिक बढ़े और उस बढ़ते हुए प्रेम को ब्रह्मा ने जब अपनी आंखों से देखा कृष्ण के प्रेमास्पद स्वरूप को दर्शन किया तो ब्रह्मा भी मोहित हो गए प्रेमास्पद स्वरूप क्या बोले बालक मां के स्तन का पान करता है ढाई वर्ष पौने तीन वर्ष इसके बाद में स्तनपान छोड़ देता है फिर अन्न के ऊपर आ जाता है गाय की स्थिति भी यही है कि गाय एक साल के बाद में दोबारा ब्याह जाती है साल भर की ब्याह होती है गाय की और दोबारा जब ब्या जाए तो पहले बछड़े को दूध नहीं पिलाती है जो नया बछड़ा है उसको दूध पिलाएगी पुराना बछड़ा है कि आकर के यदि नए बछड़े के साथ में लगेगा तो वो पुराने बछड़े को लता देगी मार देगी दूर हटा देगी नए बछड़े को दूध पिलाएगी पर बलदाऊ जी देख करके आश्चर्य साल भर पहले बछड़ा की जगह कृष्ण बने थे बछड़ा उन बछड़ों को तो कृष्ण बने हुए बछड़ों को तो दूध पिलाया जा रहा है और नए जो बछड़े हैं उनको गाय लता रही उल्टी बात हो रही तो रही कैसा प्रकृति तो का नियम ही नेचर का ये नियम है वो ही बदल गया बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं पौने तीन, तीन होने पे आ स्तन पान, के नहीं रहे। पान उनको छोड़ देना चाहिए परंतु तो माताएं बालक के प्रेम में इतनी विफल है कि वे बालकों को स्वयं बुलाती हैं और लेकर के अपने स्तन का पान करा रही और बालक भी आनंद पूर्वक स्तन का पालन कर रहे हैं ब्रह्मा जी आश्चर्य बल आश्चर्य में, में कि ये क्या हो रहा है ये क्या है? ये क्या क्या है है आंख करके देखें बोले हो रहा है? ब्रिज में इतना प्रेम तो पहले कभी देखा नहीं तब लीला शक्ति मन में विचार करती हैं कि भाई दाऊ जी को मोहित नहीं किया जा सकता बहुत बोल मोहित कर लिया आप जागा अपना जादू चलेगा नहीं इसलिए एक साल हो गया एक साल तक तो जादू चल गया परंतु एक साल के अंत में फिर बीला शक्ति ने भी विचार कर लिया कि श्री बलदेव प्रेम में मोहित थे परंतु तो उनके ऊपर मेरा प्रभाव ऐश्वर्य को ढांकने का जो प्रभाव है वो अब ज्यादा नहीं चलेगा इसलिए बलदाऊजी ने जब आंख फाड़ करके देखा तो देख रहे हैं कि तो, कृष्ण सारे बछड़ा बालक के रूप में तुम ही तुम क्यों दिखते हो कुछ गर्व है ये में इसमें मेरे बछड़ा बालक तो मेरे सखा तो नहीं दिख रहे हैं इनकी लिखे तुम तुम दिख रहे हो ये क्यों दिख रहा है श्री कृष्ण को भी उस समय स्वीकार करना पड़ा कन्फेस करना पड़ा बोले दादा आपको आज पता लगा है यहां ये पापड़ बेलते बेलते एक वर्ष हो गया ब्रह्मा हमारे बछड़ा बालकों को चोरा के ले गया है ब्रिजवासियों को सुख देने के लिए बेहद नहीं हो इसके लिए मैं ही बचा बालक बन गया हूं कृष्ण को कन्फेस करना पड़ा बलदाऊ जी के आगे दाऊ जी के आगे कृष्ण की ऐश्वर्य बुद्धि नहीं चलेगी और उस समय श्री बोले बोले कृष्ण ना ना यह सब काम नहीं चलेगा मैं कुछ नहीं जानता हूं मेरे सखा आज मुझे मिल जाने चाहिए नहीं तो तेरी मेरी तेरह फिर मैं तुझसे तो नहीं बोलूंगा और मैं आज से तेरे साथ में खेलने नहीं जब तक मेरे सखा नहीं आ जाते ये जो नाटक है इस नाटक में मुझे बेवकुफमत बना बलदाऊ जी ने डांट दिया श्री कृष्ण को कि मुझे तू जो मूर्ख बना रहा है इतने दिन से वो अब नहीं चलेगा मेरे सखा मेरा जो परकर है वो मुझे मिलना चाहिए मैं कुछ नहीं जानता हूं मेरा परकर मैंने तुझे सौंपा था मैं तुझसे लूंगा ला मेरी चना की दाल <laughs> मेरे जो मैंने तुझे सोपे थे उस दिन मैं गया नहीं था मेरा जन्मदिन था इसलिए मेरे सखा आज मुझे मिल जाने चाहिए कहा तो श्री कृष्ण ने उसी दिन अपने ऐश्वर्य को ब्रह्मा को दिखा दिया और ब्रह्मा सर्वत्र नारायणों को देखे नारायण को देखकर करके फिर स्तुति कर रहे हैं तो ब्रह्मा उस ऐश्वर्य को कृष्ण की कृपा से जान सके ऐश्वर्य को तो कृष्ण ने दिखा दिए दिखा दिया और ब्रवासियों के प्रेम का दर्शन करके कृष्ण की महिमा का दर्शन करके ब्रह्मा कृष्ण के श्री चरणों में लोट लोट करके प्रणाम कर रहे हैं लोट लोट करके प्रणाम क्यों कर रहे हैं बोले एक सिर से प्रणाम करें तो तीन सिर बिना प्रणाम किए हुए रह जाए इसलिए लोट लोट करके श्री बुर्णावन में वृंदावन की रज में रमन में वे प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं मारे आ इन ब्रिजवासियों के आप कैसे अधीन हो ये ब्रिजवासी कैसी सेवा कर रहे हैं महारे मेरी एक एप्लीकेशन है मेरी एक रिक्वेस्ट है वो एप्लीकेशन ब्रह्माने सरकारी भगवान के सामने कि मुझे ब्रिज में जन्म मिले ये मेरी प्रार्थना है भाग्य दुर्भाग्य जन्म किमप्य तव्याम यह गोकुल कथमांजो अभिषेकम कि ब्रिज में मुझे जन्म मिले और मैं ब्रिजवासी बनकर के जन्म लूंगा भगवान ने बड़े मोटे मोटे अक्षरों में ब्रह्मा की एप्लीकेशन के ऊपर जैसे लिख दिया एम ओ नो रिजेक्ट ब्रह्मा की एप्लीकेशन को ब्रह्मा की प्रार्थना को भगवान ने जैसे निषेध कर दिया हो वरना यह सौभाग्य अभी तुमको नहीं मिल सकता है ब्रह्मा का अपना समूह रह गया मालिक के सामने ज्यादा तो कह नहीं सकते हैं कोई जोर तो दे नहीं सकते हैं ब्रह्मा कह रहे हैं तो महारे ठीक है हमको ये सौभाग्य तो नहीं मिला कि हमको ब्रिजवासियों के बीच में जन्म मिले वृंदावन में हमको जन्म मिले वृंदावन में हमको बास मिले ये सौभाग्य तो हमारा नहीं है परंतु ये तो जरूर प्रार्थना करेंगे कि इन ब्रिजवासियों की महिमा उनका गायन हम करते रहे सो अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजाम यद मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम ब्रह्मा अहो अहो कहकर के ब्रजवासियों की महिमा का गायन हम नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं यह कह कहकर के प्रार्थना कर रही है कि यह मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम कि जो पूर्ण ब्रह्म हैं वह इन ब्रजवासियों का सनातन मित्र है सनातनम शब्द ब्रह्म का विशेषण नहीं है सनातन शब्द मुख्यता मित्रम का विशेषण ब्रह्म कहने से सनातनम तो अपने आप ही प्रकट हो जाता है अलग से सनातन शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है ब्रह्म कहने से सनातन का भाव अपने आप आ रहा है फिर सनातन शब्द को अलग से देने का तात्पर्य क्या है वो सनातन का तात्पर्य है कि सनातन मित्र इन ब्रिजवासियों के श्री कृष्ण नित्य मित्र है इस बात की वंदना कर रहे हैं ब्रह्म सनातन है ये कोई प्रशंसा थोड़ी हुई है तो भाई ब्रह्म तो सनातन होता ही है इसमें तो कोई आश्चर्य चमत्कार है नहीं तो सनातन शब्द का ब्रह्म के साथ में संबंध न होकर के सनातन शब्द का संबंध है मित्र के साथ ये ब्रजवासी कृष्ण के सनातन मित्र हैं वो तो तब भी शास्त्र कहीं जाए कहते हैं कि सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म के, के ब्रह्म नित्य है ज्ञान है अनंत है शास्त्र भी तो वर्णन करते हैं इसे सनातन उनको कहने दो जैसे वेद के वचन का ही ब्रह्मा कहीं अनुवाद कर रहे हैं रिपीट रिपीट कर रहे हैं उनको तो सनातन शब्द